महान आविष्कार रिचर्ड बुवुड चित्र रॉबर्ट आइटन यह उन बच्चों के लिए किताब है जो जानना चाहते हैं कैसे क्यों कहा और कब इसमें कुछ महान आविष्कारों के बारे में बताया गया है जिन्होंने आधुनिक दुनिया को बनाने में मदद की है लेख सरल और स्पष्ट हैं और प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के साथ शुरू होते हैं और परमाणु युग की शुरुआत के साथ समाप्त होते हैं हर आविष्कार के बारे में रॉबर्ट आइटन का एक रोमांचक और रंगीन चित्र है छपाई मशीन यह किताब छपी है हजारों बच्चों के पास उसकी एक प्रति है और प्रत्येक किताब में शब्द और चित्र बिल्कुल एक जैसे हैं पर एक समय था जब हर किताब को हाथ से लिखा जाता था और हर चित्र को हाथ से चित्रित किया जाता था यदि आप एक पल के लिए सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि छपाई छपाई के आविष्कार ने दुनिया में कितना बड़ा बदलाव लाया छपाई का आविष्कार एक जर्मन ने किया था जोहान गुटनबर्ग जिन्होंने चौदह में बाइबल छापी थी जोहान चीन में एक साल पहले की छपाई के बारे में जानते थे लेकिन गुटेनबर्ग ने गुटेनबर्ग से पहले केवल लकड़ी के एक टुकड़े पर एक पृष्ठ के सभी अक्षरों को खोदकर उकेरा किया जाता था एक छपाई तब शुरू हुई जब गुटेनबर्ग ने धातु के छोटे ब्लॉकों पर अक्षरों को काटा जिन्हें एक फ्रेम में फिट करके बार बार इस्तेमाल किया जा सकता था इन्हें मूवेबल टाइप कहा जाता था छपाई की कलत तेजी से फैली पहला अंग्रेजी प्रिंटिंग प्रेस विलियम कैक्सटन का था उन्होंने चौदह सौ छिहत्तर में वेस्टमिनिस्टर में वेस्टमिंस्टर में अपना प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था कैंस्टन अपनी भाषा अंग्रेजी में किताबें छापने वाले पहले व्यक्ति थे उनसे पहले सभी मुद्रित पुस्तकें लैटिन भाषा में थी कैक्स्टन ने विदे विदेशी पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और उन्होंने महान कवि चौसर सहित अन्य अंग्रेजी लेखकों की पुस्तकों को भी छापा और इस तरह अंग्रेजी भाषा को फैलाने में मदद की पंद्रह वर्षो में कैक्स्टन ने सौ से अधिक विभिन्न पुस्तकें छापी एलिस जब इतालवी गैलीलियो छोटा लड़का था तो उसके माता पिता को यह पता नहीं था कि वह बड़ा होकर संगीतकार कलाकार या वैज्ञानिक बनेगा क्योंकि वो हर चीज में चतुर था वो बहुत जिज्ञासु था वो हमेशा जानना चाहता था कि चीजें क्यों और कैसे काम करती हैं और फिर वो दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक बना सोलह में गैलीलियो पड़ुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर थे जब उन्होंने हॉलैंड में किए गए एक अद्भुत अविष्कार के बारे में सुना वो एक ट्यूब थी जिसमें दो लेंस लगे थे और जब आप ट्यूब में से देखते थे तो वस्तुएं बहुत निकट और बड़ी लगती थी उपकरण खुद नहीं देखा था लेकिन तो करीब लगी दूर और देखने के यूनानी शब्दों पर आधारित उन्होंने अपने आविष्कार को टेलीस्कोप बुलाया दूर और देखने के यूनानी शब्दों पर आधारित उन्होंने अपने आविष्कार को टेलीस्कोप बुलाया ने अपना समय अपने वैज्ञानिक कार्य को समर्पित किया। उन्होंने ऐसी दूरबीन नहीं बना ली जो आठ गुना और अंतिम चीजों को तैंतीस गुना बड़ा करती थी गैलीलियो को उनकी सरकार द्वारा उनके काम के लिए भरपूर पुरस्कार दिया गया और उनकी शक्तिशाली दूरबीनों को पूरे यूरोप में उत्सुकता से खरीदा गया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 और उस काल में कोई भी घड़ी एकदम सटीक नहीं होती थी सही समय के लिए बहुत ही खास तरह की घड़ी की जरूरत थी इस समस्या का समाधान एक अन्य घड़ी बनाने में कई साल बिताया कहा जाता है सत्रह सौ में उनके अपने बेटे को अपनी चौथी घड़ी का परीक्षण करने के लिए छे हप्ता छे सप्ताह की एक यात्रा पर उन्होंने अपने बेटे को अपनी चौथी घड़ी का परीक्षण करने के लिए छह सप्ताह की एक यात्रा पर भेजा जब वो जमे का पहुंचे तो घड़ी केवल पांच सेकेंड ही गलत थी हैरीसैन को सरकार द्वारा 20,000 पाउंड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्रोनोमीटर नाविकों को ग्रीनवीज का सही समय बताता था और फिर सेक्सटैंड का उपयोग करके नाविक समुद्र में अपनी सटीक स्थिति का पता लगा सकते थे कताई और बुनाई क्या आपने कभी सोचा है की रूई पौधों पर उगती है और उन भेड़ की खाल पर हजारों वर्षो से मानव जाति ने ऊन सन कपास और अन्य चीजों के रेशों को अलग अलग करके कपड़ों की बुनाई के लिए धागा बनाया उसके पहिय घूमते हुए उसका विचार एक ऐसी मशीन बनाने का तो बनाने का था जो एक साथ कई धागो को स्पिन कर सके उसने इस समस्या पर कड़ी मेहनत की और एक मशीन बनाई जो 8 धागों और फिर 26 को एक साथ काटती थी इसे स्पिनिंग जेनी कहा जाता था 20 वर्षों के भीतर तीन अन्य आविष्कार हुए जिन्होंने एक साथ ब्रिटेन को एक महान औद्योगिक देश बनाया हरग्रीफ द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार करने के 4 साल बाद सर रिचर्ड ऑक्राइट ने बिजली से चलने वाली कताई मशीन बनाई जो पहले घोड़ों से और फिर पानी के पहिये से चली दोनों आविष्कारों को सैमुअल क्रम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन से जोड़ा चौथा आविष्कार रेवरेंड एडमर्ड कार्टराइट ने सत्रह में किया उन्होंने पावरलूम बनाया तब तक हथकरघों पर ही कपड़ा बुना जाता था लेकिन कार्टराइट ने इस मशीनरी से करने का एक तरीका ईजाद किया फैक्ट्रियां बनाई गई और नई मशीने लाई गई ब्रिटेन ने विदेशों को कपड़ा बेचा और जल्दी ही दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया भाप का इंजिन सत्रह में जेम्स वॉर्ड नाम की एक युवा स्कॉट्समैन ने एक मॉडल इंजिन में सुधार करना शुरू किया का का भाप इंजन एक मॉडल था जिसका आविष्कार इस्तेमाल की महान निर्णय लिया वे एक बेहतर प्रकार के भाप इंजन का आविष्कार करेंगे उन्होंने भाप का अध्ययन किया और कई प्रयोग किए अंत में उन्होंने अपना पहला भाप इंजन बनाया उस इंजन ने काम किया और पुराने इंजनों की तुलना में अपने आकार के लिए उसने अधिक शक्ति पैदा की और कम ईंधन का इस्तेमाल इंजन अच्छे थे और वे पंपिंग के लिए एक शाफ्ट को आगे पीछे चलाते थे तब वॉट ने अपना दूसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण आविष्कार किया जब उन्होंने सत्रह सौ इक्यासी में इसका पेटेंट करवाया तो एक महान दिन था उनका विचार एक ऐसे भाप इंजन को बनाना था जो एक पहियो को चलाता था इसने दुनिया को शक्ति का एक नया स्रोत दिया भाप के इंजन का उपयोग पहियों को चलाने के लिए किया जाने लगा इंजनों के पहिए, जहाजों के पैडल कारखानों में मशीनरी उसने एक नए युग की शुरुआत उससे एक नए युग की शुरुआत हुई भाप का युग जिसके कारण ब्रिटिश ब्रिटेन एक महान उत्पादक राष्ट्र बना रेलवे इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन के पिता न्यू ऑन टाइन के पास एक कोलियरी इंजन में स्टोकर थे जब चार जॉर्ज 14 वर्ष का था तब वो एक दिन एक सीलिंग वेतन पर अपने पिता का सहायक बन गया उसने इंजनों से उसे इंजनों से प्यार था और वो अपना सारा खाली समय उनके अध्ययन में लगाता था वो सत्रह का साल था और तब सभी भाप इंजन स्थिर होते थे उनका उपयोग ट्रकों को चेन या रस्सी से रेल पर खींचने के लिए किया जाता था 1804 में एक कॉर्निशमैन रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहियों पर एक इंजन लगाया और कई अन्य इंजीनियरों ने लोकोमोटिव का निर्माण किया हर एक ने दूसरों की तुलना में बेहतर इंजन बनाने की कोशिश की जॉर्ज स्टीफेंसन ने भी एक लोकोमोटिव बनाने की ठानी। स्टीफेंसन ने 1814 में अपना पहला लोकोमोटिव बनाया और वो लगातार उसे सुधारने की कोशिश करता रहा जब अठारह में स्कॉटन स्कॉटन और डॉलिंगटन के बीच पहली सार्वजनिक रेलवे लाइन खोली गई तो उनका इंजन लोकोमोशन उस पर पहली बार चला। उसने को पांच सौ पाउंड का पुरस्कार दिया गया परीक्षण में पांच इंजनों ने भाग लिया और उनमें द रॉकेट हर तरह से सर्वश्रेष्ठ साबित हुआ इसने तीस मील प्रति घंटे की अद्भुत गति से एक ट्रेन खींचकर सभी को चकित कर दिया रॉबर्ट के साथ जॉर्ज स्टीफेंसन इंजन और रेलवे बनाने वाले दुनिया में अग्रणी रेलवे इंजीनियर बन गए उन दिनों इंजनों के बड़े मजेदार नाम होते थे भाप इंजन बनाया तो लोगों ने स्वाभाविक रूप से उसका जहाजों के लिए उपयोग करने की बात सोची सबसे पहला सफल स्टीमशिप अठारह सौ सात में एक अमेरिकी रॉबर्ट फुलटन ने बनाया था उसका नाम क्लेयर मोन था और उसके दोनों तरफ पैडल व्हील थे लेकिन साथ में उसके पास मस्तूल और पाल भी थे जहाज, से थी। नौकायन जहाज सुंदर थे और अच्छी हवा में तेज चलते थे शुरू के भाप से चलने वाले जलपोत न तो सुंदर थे और नही तेज लेकिन जिन लोगों को उन पर विश्वास था वो उन्हें बेहतर बनाने में डटे रहे अठारह सौ अड़तीस में अटलांटिक महासागर को पार करने वाला भाप का पहला जहाज सीरियस था फिर और अधिक भाप जहाजों का निर्माण होने लगा सभी पेडल व्हील के साथ होते थे उनमें मस्तूल भी होते थे ताकि वे अपने पाल का भी उपयोग कर सके 1840 में कर्नॉड कंपनी ने अमेरिका की नियमित सेवा के लिए चार स्टीम चार स्टीमशिप बनाए जिन नाविकों ने जहाजों में भाप इंजन के विचार का मजाक उड़ाया था जब उन्हें यह पता चला कि एक लोहे का स्टीमशिप बनाया जा रहा है तो वे और खफा हुए हर कोई जानता था कि लकड़ी तैरती है और लोहा डूबता है लेकिन नए लोहे के बने जहाज तैर रही थी और 1844 में ग्रेट ब्रिटेन जहाज को ब्रिस्टल में लॉन्च किया गया। वो वो दुनिया का का सबसे बड़ा जहाज था था। और वो लुहे का बना था। पैडल विंस के बजाय उसे एक से जाता था। उसमें अभी भी पाल थे। सिलेंडर में भी किया जाता था इसका मूल विचार काफी सरल था यह एक पवन चक्की की तरह था जिसके पंखों पर हवा चलती थी और फिर शाफ्ट को गोल उसके आविष्कार थे कैम्प्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन के बाद वो एक इंजीनियरिंग फॉर्म में शामिल हो गया और भाप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 में एक जहाज, ने, जहाज में एक टरबाइन लगाया गया और जब इसका परीक्षण किया गया तो यह साबित हुआ कि टरबाइन ने जहाज को भाप के इंजन की तुलना में तेजी से चलाया 1907 में दो महान ब्रिटिश लाइनर लुसिटानिया और मोरिटानिया में स्टीम टरबाइन फिट किए गए अब सभी बड़े जहाजों में टरबाइनों का उपयोग किया जाता है और वे विद्युत ऊर्जा स्टेशनों में डायनोमो को चलाने की शक्ति भी प्रदान करते हैं डे सुरक्षा लैम्प जब कोयला खनिक जमीन, जमीन के नीचे गहराई में काम कर रहे होते हैं तो वहां फायर डैम्प नामक गैस से दुर्घटना होने का एक बड़ा खतरा होता है यदि एक नग्न लॉ या एक चिंगारी फायर डैम्प के संपर्क में आती है तो गैस फट सकती है आजकल खदानें वैज्ञानिक रूप से हवादार होती है और उनमें बिजली की उनमें बिजली की रोशनी होती है लेकिन इन सावधानियों के बावजूद भी वहां कई दुर्घट भयानक दुर्घटनाएं होती हैं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 इस समस्या का समाधान 1815 में सर हेम्प्री डेवी ने हम फ्री डेवी ने किया वह कोयला खनन से नहीं जुड़े थे लेकिन वह एक बहुत ही चतुर रसायन वैज्ञानिक के के और शानदार दिमाग से वे रॉयल सोसाय के फेलो बने थे उनकी खोजों के लिए उन्हें नाइट की उपाधि मिली सर हेम्प्री डेवी का आविष्कार सरल था उन्होंने लव के चारों और एक टिन की जाली के साथ एक तेल का दीपक यानी लैम्प डिजाइन किया वो जाली लव को गर्मी को बाहर निकलने से वो जाली लव की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती थी और खतरनाक फायर डैम को जलने से रोकती थी इसे डेविड सेफ्टी डैम कहा जाता था और जब तक कोयले की खदानों में बिजली की रोशनी नहीं पहुंची तब तक इसका इस्तेमाल हमेशा किया गया उसने दुर्घटनाओं को रोका और अनगिनत लोगों की जान बचाई सिलाई मशीन कल्पना कीजिए कि आप अपनी माँ को हाथ से सिलाई करते हुए देख रहे हैं और आप एक सिलाई मशीन का आविष्कार करना चाहते हैं आप इसके बारे में कैसे तय करेंगे यदि आप एक आधुनिक सिलाई मशीन को देखें तो आप पाएंगे कि बड़ी तेजी से है। लेकिन उस मशीन को कभी नहीं बनाया गया सौ साल बाद तक किसी ने भी उस विचार पर आगे कोई काम नहीं किया इस दौरान अठारह सो तीस में एक फ्रांसिसी थोनियर में एक सिलाई मशीन का आविष्कार किया जो वाकई में काम करती थी मशीन मुख्य रूप से लकड़ी की बनी थी थियोनर ियर एक गरीब आदमी था और उसने अपने जीवन में न तो प्रसिद्धि प्राप्त की और न पैसा कमाया में में की वर्दी बनाने के लिए लोगों ने सोचा की मशीने उनका रोजगार छीन लेंगी इसलिए उन्होंने उन सभी मशीनों को तोड़ दिया और उनके दुर्भाग्यपूर्ण आविष्कार पर भी हमला किया कई अन्य आविष्कार भी इस समस्या पर काम कर रहे थे और अठारह सौ के आसपास इलिया नामक एक अमेरिकी के दिमाग में एक शानदार विचार है उसने एक सुई बनाई जिसमें आंख गुठल सिरे की बजाय नुकीले सिरे पर थी और इससे सिलाई मशीनों पर बहुत फर्क पड़ा बाद के वर्षों में बड़ी संख्या में पेटेंट निकाले गए एक के बाद एक करके आविष्कारकों ने उसमें सुधार किए और उसमें उससे आधुनिक सिलाई मशीन अस्तित्व में आई बिजली मनुष्य प्राचीन का, काल से विद्युत नामक एक रहस्यमय शक्ति के अस्तित्व के बारे में जानता था इसका 600 में भी मिलता है। लेकिन पिछले एक सौ पचास वर्षो में ही महत्वपूर्ण लेकिन सबसे बड़ी खोज ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फेराडे ने की फेराडे यॉर्कशायर के एक लोहार के बेटे थे वो लंदन आ गए जहां युवा माइकल ने एक बुक बाइंडर जैसे काम करके अपने कामकाजी जीवन अपने कामकाजी जीवन का शुरुआत की शुरुआत लेकिन उनकी रुचि विज्ञान में थी और 1812 में जब वे 21 वर्ष के थे तब उन्होंने प्रसिद्ध सर हम्परी डेवी को लिखा और फिर उनके सहायक बने फेराडे इतने सफल हुए कि जब सर हम्परी की मृत्यु हुई तो फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में प्रोफेसर बनाया गया फेराडे ने रसायन विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की लेकिन उनका सबसे बड़ा काम विद्युत के क्षेत्र में था उन्होंने पिछले वैज्ञानिकों के काम का अध्ययन किया और बिजली उत्पादन का तरीका जानने के लिए बीस साल प्रयोग किए अठारह में उन्हें अपनी सबसे अपनी सबसे बड़ी सफलता मिली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 तक भी बिजली का प्रकाश के लिए नहीं किया और रसायन वैज्ञानिक थे, थे, थे जिन्होंने समाधान खोजने से पहले बीस साल तक समस्या का अध्ययन किया अमेरिकी प्रसिद्ध आविष्कार थॉमस एडिसन थे जिन्होंने कई महत्वपूर्ण अविष्कार किए स्वान और एडिसन दोनों ने अलग अलग तरीकों से खोज की यदि बिजली की धारा को कार्बन के महीन धागे या फिलामेंट से गुजारा जाए तो धागा गर्म होकर सफेदी से चपकेगा और एक तेज रोशनी देगा कार्बन के धागे को एक काच के बल्ब के अंदर बंद कर दिया गया था जिसमें से हवा निकाल दी गई थी जिसमें उसमें एक वैक्यूम बन गया था बाद के वर्षों में फिलाेंट के लिए बेहतर सामग्री की खोज की गई और निर्माताओं ने यह पता लगाया कि बिजली के बल्ब कैसे जल्दी और सस्ते में बनाए जाते हैं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 कि वह एक घड़ी की, की जोरदार आवाज थी 1876 में उनका पहला कुशल टेलीफोन, टेलीफोन था उन्होंने जल्दी से इसमें सुधार किया और धीरे धीरे करके लोगों ने इस विचार को अपनाया और फिर टेलीफोन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया ग्राम बेल अपने टेलीफोन के साथ प्रयोग करते हुए वायरलेस मैक्सवेल एक एक थे। थे उन्होंने उन्होंने वायरलेस को संभव बनाया। वे एक थे और में उन्होंने पूरी तरह केवल उसने अपने प्रयोगों से साबित किया कि का सही था अन्य वैज्ञानिकों ने भी समस्या पर काम किया और अठारह सौ छियानवे में बाईस वर्षीय मार्कोनी मार्कोनी ने मार्कोनी ने वायरलेस सिग्नल भेजने का तरीका खोजा उन्होंने जल्दी से अपनाया गया खासकर समुद्र में आप पानी के जहाज संदेश भेज और प्राप्त कर सकते थे और आपात स्थिति में संकट संकेत भेज सकते थे एस ओ एस अगली समस्या वायरलेस द्वारा मानव आवाज को प्रसारित करने की थी दुनिया भर में चतुर लोगों ने अनगिनत प्रयोग किया और फिर धीरे धीरे समस्याएं हल होती गई आविष्कार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वायरलेस वॉल्व था। ट्रांसमीटर और रिसीवर में सुधार किया गया और फिर मानव आवाज संगीत और किसी भी ध्वनि को प्रसारित करना संभव हो गया फिर वायरलेस टेलीफोनी जिसे हम रेडियो कहते हैं का आविष्कार हुआ साइकिल जब में की एक प्रदर्शनी में दो लकड़ी के पहिये और पैडल नहीं थे और सवार को अपने आप को खुद धक्का देना होता था उन्नीस सौ अठारह सौ उनतालीस में पहली वास्तविक साइकिल अस्तित्व में आई थी एक स्कॉटिश लोहार ने अपने शौकीन घोड़े में पैडल से पैडल फिट किए उसने उसे कई वर्षों तक चलाया और एक बार उग्र सवारी के लिए उस पर मुकदमा भी चला अगला महत्वपूर्ण विकास फ्रांसिस वेलोसिपेड का था इसमें आगे का पहिया पीछे के पहिये से थोड़ा बड़ा था जिसमें फ्रंट हब पर पैडल थे उसे चलाना बहुत सहज नहीं हो सकता था क्योंकि उसका नाम बोन शेखर यानी हड्डियों को हिलाने वाला था लेकिन वो बहुत लोकप्रिय हुई खासकर ब्रिटेन में बोनशेखर के बाद पेनी फार्थिंग आई उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका सामने का पहिया पिछले की तुलना में बहुत बड़ा था उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि लकड़ी के बजाय उसमें स्टील के पहियों और ठोस रबर के टायरों का उपयोग हुआ था आधुनिक साइकिल की शुरुआत सेफ्टी साइकिल से होती थी जिसमें अब पैडल और चेन होती थी इस प्रकार की पहली साइकिल फ्रांस में बनेगी लेकिन सबसे अच्छा प्रारंभिक मॉडल लॉसन ने अठारह में बनाया जब सुरक्षा साइकिल में हवा के टायर बॉल बेयरिंग फ्री व्हील और बेहतर ब्रेक लगे तो यह वो आधुनिक साइकिल बन गई जिसकी हम आज सवारी करते हैं हवा वाले टायर पुराने दिनों में जब लकड़ी के पहिए में लोहे का रिम फिट होता था तो उसे देखने में बच्चों को बढ़ा जाता था रिम को पहिए से कुछ छोटा बनाया जाता था और फिर उसे लाल गर्म किया जाता था ताकि उसका विस्तार हो सके फिर उसे पहिए के ऊपर गिराया जाता था और लाल गर्म होने पर उस पर हथौड़े से उपहार किया जाता था और फिर उस पर पानी फेंका जाता था फिर बहुत तेज आवाज और भाप के लोहे के साथ लोहे का रिम अपने उचित आकार में सिकुड़ दृढ़ता से पहिया में फिट हो जाता था 1888 तक महंगी गाड़ियों और ठोस के टायर वाली साइकिल को छोड़कर सभी किसानों से मिलने के लिए जाया करता था तब लोहे के रिम्स बहुत शोर करते थे और उबड़ खा, खाबड़ रास्तों पर बहुत असहज होते थे क्या हवा से भरे रबर ट्यूब के टायर बनाना संभव होगा उसने सोचा डंडलप ने एक लकड़ी की डिस्क बनाई उस पर एक किलो से एक रबर ट्यूब लगाई फिर उसने उसमें हवा भर दी और उससे लिनन की एक पट्टी को उसे लिनन की एक पट्टी से ढक दिया अब उसे अपने पिछवाड़े में ले गया और उसने अपने बेटे को साइकिल का आगे का पहिया हटा दिया पहले उसने तिपहिया साइकिल का पहिया पूरे यार्ड में घुमाया तो वो थोड़ा आगे बढ़ा और फिर रुक गया गिर गया फिर डलत ने अपने पहिये को नए टायर के साथ नया सीधा यार्ड के बाहर चला गया और दीवार से टकरा गया यही वो सबूत था जो चाहता था। अगले साल उसने टायर बनाने की एक कंपनी खोली। इंटरनल इंजन और मोटर कार। दुनिया की पहली मोटर कार सौ में ऑस्ट्रिया के एक नागरिक सिंह फ्रॉइड मार्कस ने बनाई उसने उसमें इंटरनल कंबेशन इंजन का इस्तेमाल किया लेकिन मार्कस ने कार बेचने के लिए नहीं बनाई थी कारों को बनाकर बेचने का काम एक जर्मन कार बेंज ने किया उन्हें एक अन्य जर्मन गोटली डेम्लर के साथ मिलकर वे मोटर उद्योग के अग्रणी बन गए कई देशों के इंजीनियरों ने इंजन और मोटरकारों को डिजाइन किया सबसे पहले पहली मोटरकारें घोड़ा गाड़ियों की तरफ बनाई गई थी और एक प्रारंभिक ब्रिटिश कंपनी का नाम ही नामी का से सुधार भी हुआ सबसे प्रसिद्ध कार एक ब्रिटिश गाड़ी थी उन्नीस सौ छह में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी माननीय चार्ल्स रोल्स ने एनरी रॉयस एक इंजीनियर के साथ साझेदारी की दोनों ने मिलकर रोल्स रॉयस मोटर कार बनाई जो लंबे समय से दुनिया की सबसे बेहतरीन कार के रूप में जानी जाती थी। कुछ आविष्कारों जैसे इंटरनल कम्बीशन इंजन ने रोजमर्रा की जिंदगी में जबरदस्त बदलाव लाया उन्होंने मोटर कारों और मोटरसाइकिलों बसों लॉरियो और हवा हवाई जहाजों के साथ लोगों के जीवन की शैली को भी बदल दिया डीजल इंजन जबकि डेम्बलर बेंच और अन्य अपनी मोटर कारों को चलाने के लिए इंटरनल कम्बशन इंजन पर काम कर रहे थे तब कुछ अन्य लोग एक अलग तरह का इंजन विकसित करने की कोशिश कर रहे थे पेट्रोल इंजन में संपीडित पेट्रोल गैस एक चिंगारी से फट जाती थी और सिलेंडर में पिस्टन को चलाती थी दूसरे प्रकार के इंजन में सिलेंडर में हवा संकुचित होकर बहुत गर्म हो जाती थी और जब उसमें ईंधन तेल डाला जाता था तो वो फट जाता था उसमें चिंगारी की जरूरत नहीं पड़ती थी इस तरह का पहला इंजन अठारह में एक अंग्रेज एच एक्ट ने तैयार किया था एक जर्मन डीजल भी इसी विचार पर काम कर रहे थे और क्योंकि के दो साल तक अपने आविष्कार का पर्यटन नहीं कराया इसलिए इस नवे इंजन का नाम डीजल रखा गया डीजल को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा एक बार वो इंजन के फटने से मरते मरते बचा लेकिन अठारह में म्यूनिक की एक प्रदर्शनी में डीजल इंजन दिखाया गया और जल्द ही इसे सामान्य उपयोग में लाया गया वो इंजन जहाजों और नाव भारी लॉरियों और मोटर बसों के लिए आदर्श साबित हुआ उसका उपयोग रेलवे के लिए भी किया गया और बहुत शक्तिशाली डीजल इंजन अब धीरे धीरे करके भाप लोकोमोटिव की जगह ले रहे थे हवाई जहाज मनुष्य ने हमेशा पक्षियों से ईर्ष्या की है और सदियों से वैज्ञानिकों ने उड़ान पर शोध किया है लेकिन इंटरनल कम्बिशन इंजन के बाद ही हवाई जहाज का आविष्कार संभव हो उड़ान के रहस्य की खोज में कई लोगों ने हिस्सा लिया और 1903 में दो अमेरिकी भाईयारे उड़ान भरीविल और समय के साथ उन्होंने एक प्रोपुलर को चलाने के लिए एक मोटरकार इंजन को संशोधित किया और इसे विशेष रूप से अनुकूलित बाइपलेन ग्लाइडर में फिट किया उन्होंने पहली बार सत्रह दिसंबर उन्नीस सौ के ऐतिहासिक दिन अपना हवाई जहाज उड़ाया उन्होंने प्रत्येक ने दो उड़ने भरी पहली 12 सेकेंड की दूसरी और तीसरी लंबी और चौथी उड़ान लगभग एक मिनट तक चली और उसने आठ बावन फीट की दूरी तय की वे अपनी मशीनों में सुधार करते रहे और जब जब और फिर 1908 में बिलबर ने एक घंटे और 20 मिनट तक की उड़ान भरी अन्य उत्साही लोगों ने पहली उड़ानों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया और हवाई जहाज इंग्लैंड फ्रांस और अमेरिका में भी बनाएंगे और उड़ाएंगे उन्नीस में फ्रांसी लुई ब्लेरियट ने से तक हाज इनल कम्बीशन इंजिनों से चलते थे जो प्रोपेलर को चलाते थे उन्नीस सौ अट्ठाईस में एक युवा आर एफ कैडेट फ्रेंक विटल ने हवाई जहाजों को शक्ति प्रदान करने का एक नया तरीका निकाला नए तरीके में प्रोपेलर की जरूरत नहीं पड़ती थी और जेट इंजन के साथ हवाई जहाज बहुत तेजी से उड़ सकता था उन्होंने अपने विचार पर काम किया और जब वे एक अधिकारी थे और १९३५ में कैम्ब्रिज में अध्ययन कर रहे थे तब उन्होंने जेट इंजन रॉकेट के समान सिद्धांत पर काम करता है हवा को इंजन के सामने की ओर खींचा जाता है और फिर पैराफिन से जलाया जाता है इस प्रकार बनाई गई गैस बड़े हिंसक रूप से फैलती है और इंजन के पिछले हिस्से से बाहर निकलती है एक तेज जेट की तरफ और बड़ी शक्ति के साथ हवाई जहाज को आगे बढ़ाती है जर्मनी और इटली में, में युद्ध तक किसी ने उस पर जोर दियाट इंजन को तत्काल विकसित किया गया युद्ध के अंत में पहले लड़ाकू विमान जेट इंजन द्वारा संचालित उच्च गति से उड़ रहे थे युद्ध के बाद जेट इंजनों को और विकसित किया गया जेट इंजन संचालित हवाई जहाज पंद्रह सौ मील प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ान भर चुके हैं कैमरा कैमरा शायद आपके पास हो आप निश्चित रूप से अपनी तस्वीर खींची होगी और कैमरे के जादू पर आश्चर्य किया होगा फोटोग्राफी के आविष्कार में कई लोगों का हाथ था लेकिन इसका श्रेय एक अंग्रेज विलियम फॉक्स बोर्ड को जाता है टाइल को दिया जाता है उन्होंने अठारह में एक तस्वीर ली कई अन्य आविष्कारों को ने इस पर काम किया और सबसे महत्वपूर्ण फ्रांसिसी डाग्यूरे थे फॉक्स टेलबोट ने कागज पर चित्रों को लेने के लिए रसायनों को लपेटा चांदी से ढकी तांबे की प्लेटों का उपयोग करके डब्लू दिखाया अठारह सो इक्यानवे इक्यावन में पहली बार कांच की प्लेटों का इस्तेमाल किया गया और अठारह में सेल्यूलाइट से फिल्म बनाई गई अगला विकास चलती फिरतीस्वीरें थी एक अंग्रेज विलियम फ्रिज ग्रीन चलती तस्वीर के पितामा के रूप में जाने जाते हैं हालांकि महत्वपूर्ण काम एक एक एक अमेरिकी एडिशन और फ्रांसीसी द्वारा किया गया। चलती तस्वीरों के लिए सेलुलाइड की लंबी से से से फिल्म का सबसे पहला सार्वजनिक में लंदन में हुआ था अमेरिका में अन्वेषकों ने उसमें कई सुधार किए पहले तो बहुत छोटी फिल्में ही बनती थी लेकिन 1903 में एक पूरी रोमांचक कहानी फिल्माई गई उसके बाद धीरे-धीरे सिनेमा कुछ अजीब उपकरण इकट्ठे किए उनके पास काम करने की बेंच के लिए अपना वॉच स्टैंड एक चाय का डिब्बा एक कबाड़ की दुकान से खरीदा इलेक्ट्रिक मोटर साइकिल दो लेंस एक मशाल एक ध्वस्त सेना का रेडियो और कुछ हिस्से और कुछ तार थे उसके पास डोरी गोंद और मोम भी था होने के कारण में रहने चला गया था। वो गरीब था और उसके पास कोई काम नहीं था फिर भी उन्होंने खुद एक ऐसे उपकरण का आविष्कार करने का बीड़ा उठाया जो रेडियो द्वारा चित्र भेजेगा टेलीविजन इस समस्या को बहुत से लोग हल करने की कोशिश कर रहे थे बेड़ अनेकों बाधाओं से विचलित नहीं हुए और वह अपनी अल्प सामग्री के साथ हट डटे रहे दो साल तक उन्हें कोई सफलता नहीं लेकिन वो लगातार उस पर का, कायम रहे और अंत में उन्हें सफलता मिली एक दिन उन्हें, उन्होंने तीन गज की दूरी पर एक क्रॉस की तस्वीर प्रसारित की फिर वो लंदन चले गए और कई कठिनाइयों के बावजूद उन्हें एक और सफलता मिली उन्होंने एक कमरे में एक लड़के के सिर की छवि को कैमरे से दूसरे कैमरे में रखे रिसीवर तक पहुंचाया कुछ महीने बाद रॉयल इंस्टीट्यूशन के सदस्य आविष्कार को देखने गए और वो पूरी तरह सफल साबित सितंबर उन्नीस को बीबीसी ने बेयर की प्रणाली का उपयोग करते हुए अपना पहला टेलीविजन प्रसारण किया सात साल बाद उन्होंने दूसरी प्रणाली अपनाई लेकिन हिस्टिंग्स बोर्डिंग हाउस में युवा स्कॉट्समैन ने अपना सपना हासिल कर लिया था और उन्हें ब्रिटेन में टेलीविजन के पितामा के रूप में जाना जाता है राडार जब आप थोड़ी दूर ऊंची दीवार की ओर चिल्लाते हैं तो कभी कभी आपकी आवाज एक प्रतिध्वनि के रूप में आपके पास वापस आती है क्योंकि ध्वनि तरंगें दीवार से टकराकर परावर्तित होती हैं, यही राडार का सिद्धांत है लेकिन ध्वनि तरंगों के बावजूद यहाँ पर रेडियो तरंगें होती है जो परावर्तित होती है इसकी खोज पिछले महायुद्ध के कुछ साल पहले हुई जब एक संचारन स्टेशन की रेडियो तरंगे दूर के हवाई जहाज से वापस परावर्तित हुई यह महसूस किया गया कि यदि हर समय रेडियो तरंगों किया जा सकता था। में का एक तरीका तरंगे भे और कैथोड किर ट्य दूर के हवाई विमान की उपस्थिति को दिखाता था जो की हमारे टेलीविजन सेट में भी होती है यह सब काम गोपनीयता से किया गया था और समुद्र तट के चारों ओर रडार स्टेशन बनाए गए थे दुश्मन के वायुयान हमारे तट पर पहुंचने से बहुत पहले ही विमान रोधी और उपयोग किया, किया गया इसे हवाई अड्डों पर कोहरे में सुरक्षित रूप से हवाई जहाजों को नीचे लाने के लिए इस्तेमाल किया गया रडार को जहाजों के लिए फिट किया गया ताकि उन्हें हिमखंड जैसे आगे की बाधाओं की चेतावनी मिल सके रडार जहाजों को बंदरगाह में गाइड करता है हवाई जहाज और जहाजों को एक जादुई आंख प्रदान करता है जिसके साथ वे दूर तक अंधेरे में या कोहरे में देख सकते हैं परमाणु ऊर्जा हॉल में ब्रिटेन ने दुनिया का पहला बड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन बनाया परमाणु ऊर्जा एक दुर्लभ धातु एक दुर्लभ धातु यूरेनियम के परमाणुओं को रिएक्टर नामक उपकरण में विभाजित करके प्राप्त की जाती है परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा रूप होता है एक पिन के मथे को ढकने के लिए आपको कई करोड़ों परमाणुओं की आवश्यकता होगी फिर भी पूरी दुनिया परमाणु से बनी है। जब परमाणु एक रेक्टर में विभाजित होते हैं तो वे जबरदस्त ऊर्जा को कैसे परमाणु अत्यधिक खतरनाक विकरण भी छोड़ते हैं इसलिए रिएक्टरों की भारी सुरक्षा की जाती है और उन्हें संचालित करने वाले लोग विशेष सुरक्षात्मक कपड़े पहनते हैं परमाणु ऊर्जा पर रिएक्टर बहुत गर्म हो जाता है और उनके बीच से गुजरने वाली गैस भी बहुत गर्म हो जाती है यह गर्म गैस फिर बॉयलरों बायलोरो, में जाती है जहां वो टरबाइनों को चलाने के लिए भाप बनाती है बदले में टरबाइन डायनमो को चलाते हैं जो बिजली बनाते हैं पल्डर हॉल में एक टन यूरेनियम दस हजार एक सौ साठ टन कोयले का, का काम करता है इस प्रकार पैदा की गई बिजली को कारखानों में मशीन नदी चलाने और घरों में रोशनी और गर्मी प्रदान करने के लिए तारों से ले जाया जाता है दूसरे रूप में परमाणु का संयंत्र का उपयोग जहाजों को चलाने के लिए किया जाता है जा सकता है यह शक्ति का एक चमत्कारी नया स्रोत है जो एक नए युग परमाणु युग की शुरुआत करता है जोड्रेल बैंक रेडियो टेलीस्कोप वर्तमान में इस प्रसिद्ध दूरबीन का उपयोग न केवल कृत्रिम उपग्रहों और अंतरिक्ष मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है बल्कि मूल रूप से इसका पता ब्रह्मांड का पता लगाने और हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए किया जाता है बाहरी अंतरिक्ष के रेडियो संकेतों को वो एक केंद्र में फनल करता है इसका रिफ्लेक्टिंग डेस्क कटोरा ढाई सौ फिट ब्यास का है